शिवानंद स्मृति संग्रह श्री श्री गुरुदेव के चरणों में श्रीमती उन्नीस तेरह सौ छत्तीस तीसरे पहर हम लोग मठ में गए श्री श्री ठाकुर मंदिर में प्रणाम करके श्री गुरुदेव को प्रणाम किया वे चौकी पर बैठे थे खूब आशीर्वाद देते हुए उन्होंने घर के सब लोगों की खोज खबर ली मैं उनके चरणों के पास बैठकर कर बहुत देर तक जप करती रही अपूर्व शांति और आनंद से मन भर गया कई दिनों से विभिन्न घटनाओं के कारण मेरा मन भारी था किंतु आश्चर्य की बात यह है कि मठ में जाकर गुरुदेव को प्रणाम करते ही मेरे मन में अपूर्व परिवर्तन हो गया और भी कई बार देखा है गुरुदेव के चरण के समीप पहुँचते ही मन एकदम शांत हो गया उनके श्री चरणों की छाया में ही मेरी विश्रांति है कुछ देर बाद उन्होंने स्नेह से पूछा कैसे हो मैंने उत्तर दिया बाबा आज मन अच्छा है उन्होंने कहा अच्छा ही रहेगा माता तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा कोई चिंता न करो बीच बीच में वैसा होता है ठाकुर बहुत दयालु हैं उनसे प्रार्थना करो तुम्हें कोई चिंता नहीं है माता ठाकुर को लोग भगवान कहते थे वे भगवान ही हैं तुम्हारा भाव नहीं रहेगा बहुत आनंद में रहेगी तेरह सौ अग्रहण मास के अंत में हम लोग मधुपुर गए थे माघ मास की पाँच तारीख को लौट आए तारीख सात को श्री श्री स्वामी जी की जन्मतिथि पूजा है मठ में मैं नहीं जा सकी उसके बाद एक दिन टैक्सी करके कुछ लोगों को साथ लेकर मैं मठ पहुंची पहले ठाकुर मंदिर में प्राम करके ऊपर गई और श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया गुरुदेव ने हमें देख आनंद प्रकट करते हुए कुशल प्रश्न पूछा मधुपुर से लौटने पर यही प्रथम भेंट थी वहाँ रहते समय भाई साहब के मकान में मैं रोज जाती थी वे मुझसे कहते थे तुम जिस ओर जा रही हो वह कुछ नहीं केवल कल्पना है हमारा ज्ञान पथ है निराकार भाव से कि ये बिना कोई काम नहीं होता ठाकुर तो मनुष्य थे जो कुछ थोड़ा बहुत थे स्वामी विवेकानंद तुम उन्हें फूल से पूजा करती हो इतना कहकर वे हंसते थे फिर कहते थे मुझसे दीक्षा लेने पर फल अच्छा ही होगा बुरा नहीं उन्होंने मधुपुर और नड़ाल में अनेक मनुष्यों को दीक्षा दी है ऐसी ऐसी अनेक बातें कहते थे उनकी वे बातें सुनकर मेरा मन न जाने कैसा हो जाता था अतः उन बातों का उल्लेख कर मैंने गुरुदेव को पत्र लिखा उत्तर में उन्होंने लिखा माता ठाकुर तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं ठाकुर निराकार साकार सब कुछ हैं फिर साकार निराकार से परे भी हैं तुम्हें कोई डर नहीं है माता ज्ञान मार्ग से भी वे मिल जाते हैं और भक्ति पद से भी लोग उन्हीं को प्राप्त करते हैं इधर मेरा मन न जाने कैसा हो गया इस कारण उन लोगों को कि जिद्द से भाभी जी जो मैंने गुरुदेव द्वारा प्रदत्त मंत्र एक दिन लिख कर दे दिया उनके बाद मैं छटपटाने लगी रो रो कर मन में कहा ठाकुर यह मैंने क्या किया अतः आज आते ही गुरुदेव ने पूछा मधुपुर में तुम किसके पास जाती थी मैंने सब खोल कर बताया और कहा वे दीक्षा तक देते हैं सुनकर उन्होंने कहा वे दीक्षा भी देते हैं तब तो ख़त्म इसके अनंतर उन्होंने मुझे अनेक उपदेश दिए गीता के तीन चार श्लोक कहकर व्याख्या सुनाई अंत में मुझे बहुत आशीर्वाद दिया आरती का घंटा बजते ही मैं आरती में सम्मिलित होने गई बाद में उनके पास लौट मैंने अपने साथियों को बाहर जाने के लिए कहा वे कमरे से निकल गए शिवक महाराज ने दरवाजा बंद कर दिया गुरुदेव चौकी पर बैठे थे मैंने उनसे कहा बाबा मैं एक अनुचित काम कर बैठे हूँ दीक्षा मंत्र कह दिया है मेरी क्या गति होगी इतना कहकर मैं रोने लगी मंत्र कह देने के दिन से मेरे मन में एकदम शांति नहीं है सुनकर उन्होंने कहा माता तुमने अच्छा काम नहीं किया जो कर डाला है उसे और किसी से न कहना जो हो वे लोग भी समझें कि मंत्र क्या है ठाकुर दया में और मंगल में है उनसे किसकी तुलना हो सकती है वे स्वयं भगवान हैं इस संसार में मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं वे ही साकार और निराकार हैं वे ही तुम्हारे हृदय के नाथ और आराध्य देवता हैं वे ही तुम्हारे सब कुछ हैं जो हो और किसी से न कहना मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम कर घर लौट आई मन शांत हो गया मेरे गुरुदेव क्षमामय प्रेममय और मंगलमय है उन्होंने मुझे क्षमा दिया है तेरह सौ सैंतीस भंगाब्द ग्यारह बैसाख कृष्णा एकादशी बृहस्पतिवार आज बड़ी बहन के साथ शाम को गाड़ी से मैं जब मठ पहुँची तो आरती शुरू हो गई थी आरती देखकर ठाकुर प्रणाम ठाकुर प्रणाम किया फिर हम गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए ऊपर गए आज गुरुदेव का शरीर अच्छा नहीं है बहुत सर्दी हुई है बहन जी को देख उन्होंने पूछा ये कौन है मती महाराज द्वारा परिचय देने पर उन्होंने आनंद से कहा अच्छा ये आशूबाबू की सास है बहुत अच्छा उसके बाद अन्य प्रसंग उठाकर उन्होंने प्रसन्नता से कहा अच्छी बात है माता ठाकुर के भक्त होने के लिए भाग्य चाहिए वैसे देवी देवताओं पर भक्ति तो रहेगी ही वह नहीं श्री श्री ठाकुर का भक्त होना दुर्लभ है मैंने कहा ये कान ये कुछ ऊँचा सुनती है सुनकर गुरुदेव ने जोर से कहा ठाकुर की पुस्तकें पढ़ती हो ना बहन जी ने हाँ कहा इस पर उन्होंने कहा बहुत अच्छा वह सब पढ़ती चलो बहन जी ने पूछा आप कैसे हैं उन्होंने उत्तर में कहा अच्छा नहीं माँ शरीर अच्छा नहीं है किंतु मैं अच्छा हूँ सुनकर बहुत ही आनंद मिला इसके बाद एक भक्त आकर अपने गृहस्थी की बातें बताने लगे मैं उस समय गुरुदेव के चरणों में बैठ नाम जपती रही मन में सोचा कि प्रभु धन्य आपको दया है आपकी दया है मेरी सभी आशाओं को पूर्ण कर देते हैं कोई भी आकांक्षा आपने अपूर्ण नहीं रखी हे दया मैं मेरी सभी शुभ इच्छाएं पूर्ण कीजिए थोड़ी देर में भक्त ने पूछा क्या आप छत पर थोड़ा गए थे गुरुदेव ने कहा नहीं जाने की थोड़ी चेष्टा की थी किंतु जा नहीं सका हार्ट में कष्ट हुआ सिर घूमने लगा मैं सीढ़ी नहीं चढ़ सकता प्रणाम कर घर लौटते समय गुरुदेव ने कहा माता उनसे लोग बिना मांगे दया पाते थे और तुम लोग मांगती हो नहीं पाओगी अवश्य ही पाओगी पुनः कहा माँ तुम्हें भक्ति विश्वास खूब हो खूब हो शरीर के अस्वस्थ रहने के कारण मैं गुरुदेव को देखने नहीं जा सकी महानवमी के दिन गुरुदेव को देखने के लिए मन बहुत व्याकुल हुआ प्रातःकाल फोन से पता लगा कि कल रात भर गुरुदेव सो नहीं सके सुबह की ओर थोड़ी नींद लगी है मैंने मन में निश्चय कर लिया कि आज मैं अवश्य जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए अपना शरीर लेकर तो हर समय चिंतित रहती हूँ नौ बजे गाड़ी लेकर मैं बेलूर मठ पहुंची वहाँ जाते ही मन में आनंद होने लगा गुरुदेव अस्वस्थ हैं यह मैं भूल गई ऐसा लगा मानो अपने घर में आ गई हूँ मठ दुर्गा पूजा के आनंद उल्लास से पूर्ण था दुर्गा माता के चरणों में प्रणाम कर मैं ठाकुर मंदिर में गई वहां प्रणाम कर शीढ़ी के पास जाकर खड़ी हो गई इतने में एक महाराज ने आकर कहा कल रात भर बहुत ही कष्ट था तीन तीन डॉक्टर आए थे कह गए हैं यदि उन्हें आप लोग बचाना चाहते हैं तो किसी को वहां जाने न दीजिएगा दर्शन की आशा छोड़कर मैं ठाकुर मंदिर में बैठ सोच रही थी दर्शन तो आज नहीं मिलेगा सीढ़ी पर से प्रणाम कर मां के मंदिर में प्रणाम करने चली जाऊँगे किंतु गुरुदेव ने संभवतः जंगल से हम लोगों को देख लिया था एकाएक एक देखा शंकर महाराज दौड़ते हुए चले आ रहे हैं उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे रोका और कहा ठाकुर मंदिर में चलिए उधर से ले जाने के लिए महाराज ने कह दिया है हम लोग उनके साथ चले बहुत दिनों के बाद श्री गुरुदेव के चरण दर्शन पाकर मुझे बड़ा आनंद मिला हृदय भर गया उन्होंने क्या क्या कहा मैंने अच्छी तरह सुना भी नहीं उतनी बीमारी में भी उनकी आनंद में मूर्ति देखकर मैं स्तंभित हो गई कमे में प्रवेश करते ही उन्होंने कहा जाओ माता अच्छे तो हो तुम्हारा थर, आओ माता अच्छे तो हो तुम्हारा शरीर अच्छा नहीं है अच्छा हो जाएगा ऐसी बहुत सी बातें वे कहने लगे मेरे साथियों से भी उन्होंने कुशल मंगल पूछा प्रवीर की पीठ थपथपा आशीर्वाद दिया और भी अनेक बातें हुई किंतु वे कैसे हैं या नहीं पूछा गया उन्होंने भी अपनी बीमारी की बात कुछ नहीं बताई शंकर महाराज को बुलाकर कह दिया इन लोगों को बहुत सा प्रसाद दे दो प्रसाद देते देते उन्होंने कहा कल रात को महाराज का शरीर बहुत ही अस्वस्थ था ऐसा लगता था मानो अभी शरीर छूट जाएगा तेरह सौ सैंतीस कार्तिक अमावस्या आज रात्रि में श्रिशि काली पूजा होगी संध्या सात बजे हम लोग बेलोर मठ पहुँचे आरती हो गई थी श्री ठाकुर को प्रणाम कर हम गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए ऊपर गए वे अपना कमरा बंद के बैठे थे कुछ आराम है किंतु दम अभी भी फूल रहा है दुर्गा पूजा की चतुर्थी तिथि से रोग प्रबल होने लगा था अभी भी सर्दी और दमा कुछ है किंतु उनका चेहरा आनंदमय था उन्होंने कहा मेरा संध्या का भोजन हो गया है थोड़ा दूध हार्लिक्स मिलाकर पीता हूँ माता तुम कैसे हो मधुपुर चली जाओ वहाँ से अच्छे होकर लौट आना दुर्गा जी का दर्शन किया है हम लोगों के नहीं कहने पर उन्होंने कहा देख जाओ शंकर महाराज से कहा जाओ इन्हें दिखा लाओ हामों की मां काशी हरिद्वार सब घूम आई है यह सुनकर कहा सब देख सुन आई हो माता हामू की माँ ने कहा काशी में मैं बहुत ही सुन्दर सेवाश्रम देखा सुनकर गुरुदेव ने पूछा तुमने वहाँ कुछ दिया है नहीं सुनकर वे हंसने लगे हम लोग उन्हें प्रणाम कर काली माता का दर्शन करने के लिए गए माँ आई है बहुत ही सुंदरता से सजाई गई है माँ की सुंदर मूर्ति बहुत ही अपूर्व देखकर विशेष आनंद मिला वहाँ बैठ थोड़ा जप करके मैं उठ आई मठ में सर्वत्र दीपक जलाए गए हैं फलस्वरूप पूरा मठ जगमगा रहा है एक तो श्री श्री ठाकुर हैं और श्री गुरुदेव हैं और फिर माँ काली आ गई है मठ आनंद में हो है रात के दस बजे के बाद पूजा शुरू होगी प्रसाद पाने के लिए रात समाप्त हो जाएगी इस कारण हम लोग साढ़े आठ बजे लौट आए रात के अंतिम भाग में मैंने एक स्वप्न देखा बेलोर में माँ काली की पूजा हो रही है पुजारी है और गुरुदेव के साथ मैं हूँ माँ की कोई मूर्ति नहीं है उसके बदले श्री गुरुदेव हैं देखकर बहुत आनंद हो रहा था नींद खुलते ही मैंने रोते हुए प्रार्थना की मां मुझे समझा दो कि सभी एक है तुम जो हो मेरे आराध्य गुरुदेव भी वही है सभी एक हैं यह मुझे समझा दो मां बेलूर मठ में पूजा रात के दस बजे से शुरू हुई थी साधु और भक्त लोग रात भर जागते थे रात के तीन बजे तक पूजा हो रही थी शंकर महाराज ने बताया पूजनी महापुरुष महाराज सारी रात भाव में विभोर थे कार्तिक ग्यारह मंगलवार तेरह सौ सैंतीस बंगाब्द आज मैं मठ पहुंची श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करूँगी और श्री श्री ठाकुर का प्रसाद पाऊंगी ग्यारह बजे श्री ठाकुर के मंदिर में प्रणाम कर आंगन में खड़ी हुई इतने में शंकर महाराज बुलाकर ऊपर श्री गुरुदेव के पास ले गए वे उस समय प्रसाद पा रहे थे हम लोगों के जाते ही उन्होंने कहा देखो माँ मैं खा रहा हूँ मामूली थोड़ा भात लेता हूँ और कामनी चावल का भात पकाकर उसमें दूध मिलाकर पतली खीर की तरह बनाकर ले लेता हूँ डॉक्टरों ने कहा है कि ऐसा पथ्य बहुत हल्का होता है इस कारण खाता हूँ इतना कहकर खाते हुए ही उन्होंने मेरे छोटे बच्चे से कहा थोड़ा खाओ और एक प्लेट में कुछ खीर दी उस प्लेट में से बच्चे के मुंह में थोड़ा सा लगा कर बाकी अंश मैंने खा लिया गुरुदेव ने हंसते हुए कहा बच्चे के नाम थे जच्चा बच्चे कैसा सुंदर स्थान कैसे सुंदर मनुष्य शायद संसार में ऐसा स्थान कहीं नहीं है इस कारण दयालु ठाकुर ने शोकातुरों को इस देवस्थान में देवता के चरणों में मिला दिया है प्रभु आपके यही प्रार्थना करते हूं कि केवल आपके युगल चरण को हृदय में धारण कर सकूं नंद रानी मौसी कहती है उनके ठाकुर मंदिर में संगमरमर के ऊपर ठाकुर के चरणों की छाप पड़ी है मैं वह सब नहीं चाहती प्रभु पत्थर में नहीं मैं हृदय के भीतर अंतर के अंतस्थल में आपके चरणों की छाप अंकित कर लेना चाहती हूँ यही मेरी सबसे बड़ी आकांक्षा है वैशाख उन्नीस बुद्ध पूर्णिमा शनिवार तेरह सौ अड़तीस भंगाब्द आज प्रातःकाल बेलूर मठ से महापुरुष महाराज ने सेवक के द्वारा फोन पर मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद जताया है मेरा शरीर अस्वस्थ है मर जा नहीं सकी इस कारण तीसरे पहर फल फूल मिठाई आदि के साथ चिट्ठी लेकर बेलोर में भेजी थी उसके उत्तर में गुरुदेव ने लिखा आज बुद्ध पूर्णिमा है वर्ष में आज महापुण्य दिन है ऐसा दिन और नहीं है इस दिन श्री भगवान बुद्ध देव ने पृथ्वी का पाप पापहार हल्का करने के लिए मनुष्य देरण की थी इसी दिन उन्होंने बुद्धत्व तो प्राप्त किया और इसी दिन पूर्णिमा में वे महानिर्माण प्राप्त हो गए थे आज तुम्हें मैं अपना हार्दिक आशीर्वाद भेजता हूँ तुम्हारा विश्वास भक्ति प्रेम दिनों दिन खूब बढ़ता रहे तुम आनंद से रहो और तुम्हें चिर शांति प्राप्त हो पढ़कर बहुत आनंद मिला गुरुदेव के आशीर्वाद से मेरा हृदय भर गया तेरह सौ मास आज तीसरे पहर पुत्र पुत्रियों को लेकर मैं बेलोर मठ पहुंची ठाकुर मंदिर में प्रणाम करके हम श्री गुरुदेव के कमरे में गए और उनके चरणों में प्रणाम किया उनके सामने सभी बेखटके जा सकते थे कमरे में जाते ही देखा गुरुदेव श्री ठाकुर का नाम ले रहे हैं उस समय संध्या हो रही थी अतः शीघ्रता से प्रणाम किया एक तो वे अंतर्यामी देवता हैं फिर उनके मुख में हरिनाम ऐसा समय कहीं छोड़ा जा सकता है उन्हें प्रणाम कर मैं उनके चरणों के पास बैठकर कर जप करने लगी कैसा आनंद कुछ क्षणों के बाद उन्होंने स्वाभाविक अवस्था में आकर कहा आओ माँ आओ जब वे नाम ले रहे थे तब उनकी कैसी गंभीर मूर्ति थी डर हो रहा था अब सहज भाव से मैं आकर बोल रहे हैं बच्चों का कुशल प्रश्न पूछा उसके बाद कई संस्कृत के श्लोक पढ़े फिर गंभीर स्वर से बोले तुम्हारा कल्याण होगा तुम्हारे भीतर कोई असदभाव नहीं है असदभाव आएगा भी नहीं तुम कल्याण के मार्ग में ही जाओगे एक दूसरे दिन भी प्रणाम करते ही आशीर्वाद देकर कहा था तुम्हारा सब कुछ गुरु कृपा से है चिंता न करो माँ तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी लगभग चौंतीस वर्ष पहले गुरुदेव का जो अमोघ कृपा स्पर्श मैंने पाया था वह अभी भी मेरे अंतर में जीवित है तेरह सौ अड़तीस बंगाब्द मंगलवार अमावस्या आषाढ़ आज प्रातः साढ़े दस बजे मैं बेलूर पहुँची ठाकुर मंदिर में प्रणाम कर मैं ऊपर गई महापुरुष महाराज उस समय प्रसाद पा रहे थे कुछ भोजन हो जाने पर हम लोग बुलाए गए हम भीतर गए तुम लोग कैसी हो इस तरह के प्रश्न पूछने लगे शंकर महाराज से कहा इन लोगों के हाथ में अच्छी अच्छी मिठाइयाँ दो छोटे छोटे बच्चों को खाने के लिए कुछ दिए बिना मैं नहीं रह सकता मन विकल हो जाता है आज मठ में चित्र पर जगत पूजा हो रही है प्रातः नौ से शाम चार बजे तक पूजा होगी अतः गुरुदेव ने कहा मठ में जगत पूजा हो रही है अभी ठाकुर के सभी ठाकुर की इच्छा है तुम नहीं समझ सकोगी मैं भी नहीं समझ सकूँगा यह जो कवच चोरी चला गया है और आज जगत पूजा हो रही है इसके कुछ माने हैं एक दिन सब समझ सकें सकोगी उनका काम कोई समझ नहीं सकता वे परम दयालु हैं हम सबका मंगल ही करते हैं ठाकुर मंदिर के पीछे वाले कमरे ध्यान घर में जगतदात्री पूजा हो रही थी हम लोगों ने जाकर प्रणाम किया बाद में गुरुदेव ने हमसे कहा था माता देश का समाचार सुना है ना समाचार पत्र पढ़ती हो ना ठाकुर आए हैं भारत स्वतंत्र होगा संसार स्वतंत्र होगा समझाना गांधी निमित्त मात्र है ठाकुर के आगमन का फल संसार प्रत्यक्ष देखेगा मेरे गुरुदेव दयामय है उन्होंने एक दिन आशीर्वाद देते हुए कहा माता तुम्हारे ऊपर गुरु कृपा है गुरु की कृपा से तुम्हें आध्यात्मिक आधि भौतिक और आधिदैविक कोई भी कष्ट सहना नहीं रहे पड़ेगा गुरु की कृपा से सारी विपत्तियां टल जाएंगी समझाना माता तेरह सौ अड़तीस भंगाब्द आषाढ़ शनिवार कृष्णा एकादशी बाल बच्चों को लेकर मैं बैलून मट गई ठाकुर को प्रणाम कर गुरुदेव के पास पहुंची प्रणाम कर खड़ी हुई जगन्नाथ देव का महाप्रसाद उन्होंने थोड़ा थोड़ा हम लोगों के हाथ में दिया बाद में मैं कहा माँ कल वर्षा से मैं एकदम भीग गया था वर्षा का जल जंगले दरवाजों के भीतर आ जाने से सब कुछ भीग गया था अंगोछे तौलिए आदि से रोक रोक कर कुछ संभाला सूर्य महाराज इंजीनियर हैं उसने कहा है आज सब ठीक कर देंगे घर के जंगले के पास एक छोटा बरहदा बनेगा उससे कमरे में पानी नहीं घुसेगा वैसा ही प्रबंध किया जाएगा तेरह सौ अड़तीस बंगाब्द कार्तिक बीस शुक्रवार एकादशी सुबह मठ में फोन से पता लगाया पिछली रात के नौ बजे से पूजी महापुरुष जी का दमा बढ़ गया है रात भर उन्होंने बहुत कष्ट पाया है मती महाराज ने कहा दम इतना फूल रहा था कि देखने से आंसू आ जाते थे तीसरी पहुब आएँगे सारी रात बैठे बीती है सुनकर मन बहुत व्याकुल हो गया मैं भी रात के दो बजे तक जागी थी और ठाकुर को पुकार पुकार कर रोती हुई कहती थी ठाकुर बचपन में मैं पितृहीन हुई थी उसके बाद अशांति के परिवार में आ पड़ी गृहस्थी शुरू होते ही पति को खो बैठी अब गुरुदेव की कृपा से सारे कष्ट भूल रही हूँ ठाकुर मेरे गुरुदेव को अच्छा कर दे गुरुदेव का आश्रय पाकर ही मैं जीवन में दिव्य आनंद और शांति प्राप्त कर सके हूँ ठाकुर यदि मैं आपको भूल जाऊं तो भी आप मुझे ना भूले जैसे आपने गौरांग महाप्रभु को अपने नाम के प्रेम में डुबाया था वैसा ही आकर्षण करके मुझे भी अपने पास लेकर प्रेम में मग्न कर दीजिए एक दिन प्रणाम करके श्री चरण स्पर्श किया गुरुदेव ने कहा सभी में एक ही आत्मा है चाहे पुरुष हो या स्त्री अपनी छाती पर हाथ रखकर फिर से कहा यह आत्मा सब एक है दया की तरह सुनाई पड़ी आज प्रातः साढ़े नौ बजे हम लोग बेलूर मठ पहुँचे होली की पूर्णिमा होने के कारण गुरुदेव को प्रणाम कर मैंने उनके चरणों में पर थोड़ा गुलाल और फूल दिए गत चौबीस दिनों से उनका ज्वर चल रहा है तीसरे पर थोड़ा थोड़ा ज्वर बढ़ता था निन्यानवे सौ डिग्री इंजेक्शन देने की बात चल रही है वे बालक की तरह कह रहे हैं इंजेक्शन क्यों देंगे सुई क्यों सुबह केवल औसत पिलाकर इतने से जर को आराम नहीं कर सकते बाद में वे इंजेक्शन देने में राज़ी हो गए तीन इंजेक्शन देने पर कुछ लाभ हुआ सर्दी खांसी बहुत घट गई मेरे लड़के कानू आदि शिलॉन्ग घूमने जाएंगे सुनकर गुरुदेव ने कहा अच्छी बात है घूम आए बहुत ठंडा स्थान है अच्छी जगह है अमुल्य महाराज वहां जाकर अच्छे हो आए थे गुरुदेव का शरीर बहुत ही स्वस्थ है भक्तों का भेंट करना डॉक्टर ने मना कर दिया है किंतु वे उसे नहीं मानते सभी आते हैं प्रणाम करते हैं वे उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं आह न मालूम कितने शोक ताप पा कर यहां शांति के लिए आते हैं दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं वे किसी को लौटाते नहीं थे